कन उपनिषद तृतीयखंड तस्माकवाय विजय एवाय महिमेति तदसा विज्ञ तेभ्यो प्रादुर्बूव यक्षमिते भावा वे देवतालोक सोचने लगे कि यह विजय हमारी ही है और यह गौरव भी हमारा ही है ब्रह्म ने उनकी इस बात मिथ्याभिमान को जान लिया और उनके सामने प्रकट हुए परंतु वे लोग यह जान नहीं सके कि यह पूज्यमूर्ति कौन है भाष्य तदा आत्मसंस्य प्रत्यात्मन ईश्वर से सर्वस्त सर्वक्रिया फल संयोजु प्राणिना सर्वशक् जगत स्थिति चिकिर्षो अयम जयो महिमा च इति अजान ते दवा ऐतवंत अग्निआदिस्वपरछि आत्मा अयम् विजयः अस्माकम् एव अयम् महिमा अग्नि वायु इंद्र आदि लक्षणो अनुभूयते लक्षण जयफलभूत अस्मा अस्मा इति तब सबके आत्मा में स्थित अंतरात्मा स्वरूप इस सर्वज्ञ समस्त कर्मों के फल प्रदाता सर्वशक्तिमान जगत की रक्षा करने के इच्छुक ब्रह्म की ही यह विजय तथा यह महिमा है यह न जानते हुए वे देवतागण यह सोचने लगे अग्नि आदि स्वरूप से परिच्छिन्न अग्नि वायु इंद्र रूपी जिन हमको विजय के फल का अनुभव हो रहा है हम लोगों की ही यह विजय है और हम लोगों की ही यह महिमा है न कि हमारे अंतरात्मा अंतरात्मार परमेश्वर की एवं मिथ्या अभिमान क्षणवता तत किल मिथ्या विज्ञातवत सर्व इषण विज्ञातव ब्रह्मक्षित्री तत्सर्वभूतकारण प्रयोक्तृत्वाद मिथ्या ज्ञानम मा एव मां देवा मिथ्या इति तद् अनुकम्पया देवान् मिथ्या इति अभिमोदन अगृहणीयांट्येभ्य किल अर्थय प्रादुर्बूव स्वयोगमहात्मन अत्यभुते विस्मापनीय स्वरूपेण देवाइंद्रिय ग्रोचरे प्रादुर्बूव प्रादुर्भूतवा तत्दुर्भूत नैव न देवा नीगा विज्ञातवीद यक्ष पूज्य इति इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने वालों देवताओं का वह मिथ्या विचार ब्रह्म ने ज्ञान दिया समस्त जीवों के मन तथा इंद्रियों के प्रेरक होने के कारण वे सर्वज्ञ हैं और देवताओं के इस मिथ्याबोध भ्रम को जानकर उन्हें आशंका हुई कि कहीं असुरों के समान ही देवगण भी मिथ्या अभिमान के कारण पराजित न हो जाएं अतः मैं देवताओं पर कृपा करके उनका मिथ्या अभिमान दूर करूंगा यह सोचकर वे उन देवताओं के लिए ही उनके समक्ष प्रकट हुए अपनी योग माया की शक्ति द्वारा निर्मित अति अद्भुत तथा विस्मयजनक रूप से साथ धारण करके देवताओं के इंद्र गोचर रूप में आविर्भूत हुए देवता उन प्रकट हुए ब्रह्म को नहीं जान सके कि ये महान यक्ष अर्थात पूजनीय व्यक्ति कौन है यक्ष उन लोगों ने भावार्थ उन लोगों ने अग्नि से कहा हे जातवेद तुम सामने स्थित खड़े यक्ष के बारे में पता लगा कर आओ कि ये कौन है अग्नि बोले ठीक है भाष्य ते तद अजान तो देवा स अतर्भ्या तजिज्ञास वह अग्निग्रा अगने अग्नगामन जातवेदसलपं अब्रवंत हे जैतवेदस्मद गोचरस्थम विशेषतो विजी विशेष तो तेजस्वी धेजस्वी किं एक इति तथा अस्तु इति उन यक्ष को न जानते हुए देवताओं ने भयपूर्ण हृदय के साथ उसे जानने की उत्सुकता से अग्रगामी जन्म से ही ज्ञानी अर्थात सर्वज्ञतुल्य अग्नि से कहा हे जातवेद हम लोगों में तुम ही सबसे तेजस्वी हो अतः यह भली भांति पता लगाकर आओ कि हमारे सामने स्थित यह यक्ष कौन है अग्नि बोले ऐसा ही हो